अनोशो टॉक जो घर बारे आपना नंबर थ्री मेरे प्रयाद थोड़े से प्रश्न साधकों ने पूछे हैं उस संबंध में हम बात कर रहे हैं एक मित्र ने पूछा है कि संकल्प की साधना में क्या थोड़ा सा दमन सप्रेशन नहीं आ जाता संकल्प की साधना में क्या थोड़ा काय क्लेस नहीं आ जाता है इस संबंध में दो बातें समझ लेनी जरूरी एक कि यदि किसी वृत्ति को दबाने के लिए संकल्प किया है तब बात दूसरी है जैसे किसी आदमी को ज्यादा भोजन की आदत है इस आदत से छुटकारे के लिए अगर उसने उपवास का संकल्प किया है तब दमन होगा लेकिन ज्यादा भोजन की न कोई आदत है न ज्यादा भोजन से लड़ने का कोई ख्याल है तब यदि उपवास का संकल्प किया है तो वो सिर्फ संकल्प है उसमें दमन नहीं है इस साधना शिविर में मैंने जिस संकल्प की बात की है वो किसी वृत्ति को दबाने के लिए नहीं संकल्प को ही फैलाने के लिए वृत्ति को दबाने के लिए भी संकल्प का प्रयोग हो सकता है होता है होता रहा है लेकिन वो संकल्प का निषेधात्मक नेगेटिव रूप है मैं इस कमरे के बाहर जाता हूं इसमें दो बातें हो सकती हैं बाहर जाना मुझे आनंदपूर्ण मालूम हो रहा है इसलिए बाहर जाता हूँ या इस कमरे में मुझे दुख मालूम पड़ रहा है इसलिए बाहर जाता हूँ दोनों हालत में मैं आपको बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ूंगा लेकिन दोनों में चित्त स्थिति भिन्न होगी एक में मैं सिर्फ कमरे से भाग रहा हूँ दूसरे में मैं बाहर जा रहा हूँ एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है संकल्प का उपयोग किसी वृत्ति को दबाने के लिए करिएगा तो सप्रेशन और दमन हो जो घातक है संकल्प को फैलाने के लिए ही प्रयोग करिएगा तो बहुत सही होगी है बहुत अर्थपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण साधना शिविर में हम किसी चीज को दबाने में जरा भी उत्सुक नहीं ये तो सारी प्रक्रिया ही चीजों को निकालने की है, दबाने की नहीं ये सारा ध्यान का प्रयोग मन में जो भी दबा है उसे भी बाहर फेंक देने के लिए संकल्प का जो हम प्रयोग कर रहे हैं जैसे एक आदमी ज्यादा बात करता है इससे छुटकारा पाने के लिए अगर मौन का व्रत ले तो ये दमन हुआ लेकिन मौन का सिर्फ इसलिए व्रत ले कि तीन दिन उसे देखना है कि वो मौन रहने के संकल्प को पूरा कर सकता है या नहीं बोलने न बोलने का कोई प्रश्न नहीं तब सिर्फ संकल्प की ही साधना हुई एक दूसरे मित्र ने भी पूछा है कि संकल्प क्या अपने से ही लड़ना नहीं नहीं असल में जब तक संकल्प नहीं है तब तक हम अपने से लड़ते हैं संकल्प की कमी हमें दो हिस्सों में बांट देती है दस हिस्सों में भी बांट सकते हैं। संकल्पहीन आदमी का क्या मतलब होता है संकल्पहीन आदमी का वस्तुता ये मतलब नहीं होता कि वो संकल्पहीन है संकल्पहीन आदमी का मतलब होता है उसके भीतर एक ही साथ बहुत से स्व संकल्प संकल्पहीन आदमी का अर्थ है एक ही साथ बहुत से सेल्फ कंट्रोडिक्ट्री संकल्प उसके भीतर है संकल्पहीन आदमी संकल्पहीन नहीं होता बहुसंकल्प संकल्पी होता है स्विरोधी संकल्पी होता है संकल्पवान आदमी का अर्थ है कि उसके भीतर एक क्षण में एक ही संकल्प है और उस संकल्प पर उसका सारा चित्त एकजुट समग्र है इकट्ठा है किसी भी छोटी बात पर अगर चित्त पूरा इकट्ठा हो जाए टोटल हो जाए तो हम अपने से लड़ी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई बस्ता ही नहीं जिससे हम लड़ें मैं अपने इन दोनों हाथों को लड़ा सकता हूं कि मेरे ही दोनों हाथ मेरा आधा शरीर एक हाथ की तरफ हो सकता है आधा दूसरे हाथ की तरफ हो सकता है लेकिन मैं इन दोनों को सहयोगी बना सकता हूं ये मेरे ही दोनों हाथ हैं और तब इनमें कोई लड़ाई नहीं रह जाती ये इकट्ठे हो जाते संकल्प का अर्थ है हमारे भीतर जो मल्टीवील्स से जो बहुत संकल्प हैं बहु संकल्प हैं विरोधी संकल्प हैं वे सब हमें आत्मखंडित किए हुए डिसइंटीग्रेट किए हुए एक संकल्प पूरा करते ही हमारे भीतर क्रिस्टलाइजेशन एकीकरण होना शुरू हो जाता जब भी कोई व्यक्ति एक छोटे से संकल्प को भी पूरा करता है तब वो व्यक्ति बन जाता है कम से कम उतनी देर को तो व्यक्ति बनी जाता है अंग्रेजी का शब्द व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल बहुत अच्छा है इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजिबल जिसे हम बांट ना सकें अबटा अगर इंडिविजुअल को हम हिंदी में प्रकट करें तो कहना होगा अविभक्त अनबटा इकट्ठा संकल्प संघर्ष नहीं है स्वयं से संकल्प स्वयं से संघर्ष का विसर्जन है स्वयं का एक होना है एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि इसी संदर्भ में कि क्या साधना में वृत्तियों के रेशम की ही जरूरत है या दमन की भी जरूरत है? कमन की तो साधना में कोई भी जगह नहीं रीजन की ही जगह है सच बात यह है कि हमें परमात्मा को पाना नहीं है हमने परमात्मा को खोया है हमें उसे वापस पाना है वो कोई नई उपलब्धि नहीं है एक अर्थों में जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद है उसी को उगाड़ना है तो हमने अपने ऊपर जितनी वृत्तियों को दमन करके इकट्ठा कर लिया है उनका कूड़ा करकट सभी अलग कर देना पड़ेगा यदि हमारे मन पर कोई भी वृत्ति का आवरण रह जाए तो जो शेष बचेगा वही परमात्मा है लेकिन दमन में तो आवरण बढ़ता है कम नहीं होता जो भी हम दबाते हैं वह हमारे भीतर बैठ जाता है अगर हम क्रोध को दबाते हैं तो क्रोध की एक पर्थ हमारे भीतर बैठ जाती है काम को दबाते हैं तो काम की परत भीतर बैठ जाती है। लोग को दबाते हैं तो लोभ की परत भीतर बैठ जाती है। अगर कोई रो न पाए अभी मैं दो तीन दिन पहले दिल्ली में था एक मित्र आये उन्होंने कहा मेरी पत्नी चल बसी साल भर हो गया लेकिन मेरी उदासी का कोई अंत नहीं मेरा सारा जीवन उदास हो गया मैं क्या करूं तो मैंने उनसे कहा कि संभावना यही है कि पत्नी मरी होगी तो आप रोए नहीं दुखी नहीं हुए आप दुख को दबा गए और पी गए दुख को पी रहे हैं तो अब वो दुख उनकी नस न खून के कणकण में फैल गया वो निकल नहीं पाया वो दब गया भीतर वो सब तरफ फैल गया जैसे कहीं से मवाद निकल रही हो तो कोई भी नहीं कहेगा चिकित्सक कि इसको दबाना है कि रेचन करना है फोड़ा हो गया है मवाद है तो उसे बाहर निकाल अलग करो सफाई करो लेकिन हो सकता है कि कोई कहेगी इसे दबा के भीतर कर लो अपने शरीर का इतना हिस्सा खराब बाहर चला जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा वजन तो जरूर थोड़ा कम होगा ही तो इसे दबा लें भीतर ऊपर से मलम पट्टियां कर लें और मवाद को अंदर कर दें तो फिर ध्यान रहे कि वो मवाद बांकी खून को भी मवाद बना दे और ये भी ध्यान रहे कि वो पूरे शरीर को सड़ा देगी और ये भी ध्यान रहे कि उससे आप स्वस्थ नहीं होंगे और, और बीमार होते चले जाएंगे ठीक ऐसे ही चित्त की वृत्तियां हैं जिन्हें बाहर फेंकना चाहिए उन्हें हम भीतर दबा रहे हैं क्रोध को हम भीतर दबा रहे हैं काम को हम भीतर दबा लोभ को भय को हम भीतर दबा रहे हैं लेकिन आप कहेंगे कि क्या हम किसी पर भी क्रोधित हो उठे मवाद की बात तो बहुत दूसरी है क्योंकि उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं मुझसे ही संबंध मेरे पैर में फोड़ा है मैंने मवाद बाहर निकाल दी लेकिन क्रोध का मामला तो बहुत दूसरा है क्रोध तो मैं किसी पर निकालूंगा लेकिन इसे थोड़ा समझना जरूरी है ये भी आवश्यक नहीं है कि आप क्रोध दूसरे पर निकालें कोई ऐसा समाज भी हो सकता है कि जब भी कोई मवाद निकाले दूसरे पर फेंके तो उस समाज में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी क्रोध को भी दूसरे पर निकालने की जरूरत नहीं है क्रोध को भी ध्यान में निकाला जा सकता है दुख को भी दूसरे पर निकालने की जरूरत नहीं दुख को भी ध्यान में निकाला जा सकता है अकेले ही निकाला जा सकता है क्रोध मेरा है तो दूसरे की जरूरत क्या है अकेला ही निकल सकता मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ काम भी क्रोध भी मोह भी सब जो भी हमारे भीतर है हम उसे अगर दूसरे पर ना निकालें और ध्यान में निकालें तो एक रूपांतरण होगा दूसरे पर निकालने पर तो उपद्रव होना ही वाला है किसी दूसरे पर क्रोध निकालेंगे तो उपद्रव होगा गाली देंगे तो गाली लौटेगी फिर दूसरा भी तो क्रोध निकालेगा फिर इसका अंत कहां होगा इसलिए जिन लोगों ने समाज का ध्यान रखा उन्होंने सबको तो समझा दिया कि क्रोध मत निकालो क्रोध अपने भीतर पी जाओ तो उन्होंने समाज को तो बचा लिया दूसरे को तो बचा लिया लेकिन आप फंस गए मैं आप पर क्रोध न करूं तो आप तो बच गया लेकिन मेरा क्या होगा मैं तो क्रोध से भरा हूं भीतर ये क्रोध कहाँ निकलेगा ये मेरे ही व्यक्तित्व को रुग्ण और बीमार और परेशान करेगा और अगर इस तरह के बहुत से रोग इकट्ठे हो जाएं, तो मैं पागल हो जाऊंगा इसलिए जितनी सभ्यता बढ़ती है उतना पागलपन बढ़ता है क्योंकि जितनी सभ्यता बढ़ती है उतने हम उन सब चीजों को रोकते चले जाते हैं जो असभ्य आदमी सहज ही कर लेता है फिर वो इकट्ठी हो जाती फिर उनका फूटना शुरू होता है नहीं मैं एक दूसरी ही बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं न तो दूसरे पर ना निकाले ना दूसरे पर निकाले न अपने में भरे निकल जाने लें ये बिल्कुल और बात है ये जो ध्यान का हमारा प्रयोग है इसमें निकल जाने का दूसरा चरण है उस दूसरे चरण में जो भी निकलना है उसे निकल जाने थे रोना है हंसना है चिल्लाना है जो भी आग आग भीतर है उसे बाहर गिर जाने थे किसी पर नहीं फेंक रहे हैं उसे हम कूड़ा घर में करकट में फेंक रहे हैं किसी से कोई संबंध नहीं हमारे भीतर भरा है हम उसे बाहर निकाल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति रोज इस प्रयोग को 40 मिनट करता रहे तो तीन महीने के भीतर ही क्रोध करने में असमर्थ हो जाए असमर्थ हो जाएगा दबाना नहीं पड़ेगा हंसी आने लगेगी कि वो क्या पागलपन कर रहा है और भीतर से वृत्ति उठनी बंद हो जाएगी क्योंकि वृत्ति के उठने के लिए पुराना दमन जरूरी है। एक और मित्र ने पूछा है कि आपके इस ध्यान के प्रयोग में अगर कहीं कोई पागल हो जाए मजे की बात यह है कि अगर कोई पागल हो और इस ध्यान को कर सके तो पागल नहीं रह जाएगा ये जरूर मुश्किल है पागल को समझाना हमने भी कहीं पागल होते उनको भी समझाना मुश्किल होता है कि कैसे करो पागलों को समझाना बहुत मुश्किल है कि ध्यान वे कैसे करें लेकिन अगर पागल को भी समझाया जा सके तो पागल भी पागलपन से मुक्त हो जाएगा क्योंकि जिन चीजों को उसने दबाया वो गिर जाए तो उसका मन हल्का हो जाए इस ध्यान के प्रयोग से कोई पागल नहीं हो सकता क्योंकि ये ध्यान का प्रयोग पागलपन को बाहर फेंकना है पागल होने का रास्ता है भीतर दबाना बाहर फेंकना पागल होने का रास्ता नहीं हम तो कचरे को घर के बाहर फेंक रहे हैं हम उसे भीतर नहीं रख रहे तो इस प्रयोग से कोई पागल नहीं हो सकता हाँ हम चूंकि इस प्रयोग को नहीं किए हैं इसलिए हमारे भीतर बहुत सा पागलपन इकट्ठा है वो इसमें निकलेगा वो दिखाई पड़ेगा इसलिए आपको शक हो सकता है कि ये अच्छा भला आदमी जिसको हमने कभी इस तरह चिल्लाते नाचते नहीं देखा ये चिल्ला नाच क्यों रहा पागल तो नहीं हो गया ये पागल था आपके समाज और आपकी कृपा से इसने इतना पागलपन इकट्ठा कर लिया जो निकल रहा है आदमी पागल है और आप ये मत समझना कि यही है आप भी हैं आप अपने को रोक के खड़े होंगे पागलपन को यह निकलने दे रहा है तो ध्यान रखना आखिर में महंगा आपको पड़ेगा इसका निकल जाएगा आपका बच जाएगा पागलपन हमारे भीतर है उसे निकल जाना जरूरी है तो हम हल्के हो जाएं और कोई पागल रहते हुए परमात्मा तक नहीं पहुंच पड़ता हल्का होना पड़ेगा पागलपन बोझ पागल भारी पत्थर की तरह हमारी छाती पर है तो पंख लेके हम उड़ नहीं सकते ये सब पत्थर अलग करने पड़ेंगे अब जो अलग कर रहा है उसको हम कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो क्योंकि कल तक वो छिपाया था आभूषणों में पत्थरों को मखमली कपड़ों में दबाया था तो हम समझते थे इसके शरीर के हिस्से आज उसने निकाल के पत्थर फेंके तो हम कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गए और मजा ये है कि हम भी उन्हीं पत्थरों को दबाए खड़े जब आप किसी आदमी को नाचते देखते हो तो आप सोचते हैं ये पागल तो नहीं हो गया आपने अपने मन के भीतर कभी पूछा है कि आप भी नाचना चाहते हैं कभी बाथरूम में अकेले में अपने को नाचते हुए अनुभव किया है कभी बाथरूम के आईने में मुंह बिछकाते हुए देखा है अपने को खुद आईना न हो बाथरूम में तो बात दूसरी लेकिन लेकिन बाथरूम में हम सब थोड़ा बहुत निकालते हैं दूसरों के सामने संभल के खड़े हो जाते हैं वो संभलना खतरनाक है उसमें भीतर कुछ इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा होते होते एक सीमा है हर चीज की उसके बाद फूटना शुरू हो जाता है जिनको हम पागल कहते हैं वो हमसे भिन्न लोग नहीं है हमारे ही जैसे लोग हैं सिर्फ जो फर्क है वो थोड़ा सा क्वांटिटी का है उनकी मात्रा जरा ज्यादा हमारी जरा कम वो जरा आगे निकल गए हम जरा पीछे लेकिन रास्ता वही है कितनी देर आगे रहेंगे हम भी पहुंच जाएंगे हम नॉर्मल किस्म के पागल हैं सामान्य किस्म के पागल हैं और भी पागल हमारे जैसे बहुत है इसलिए हम चलते हैं वो जरा बेचारे अकेले किस्म के पागल हो जाते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती नहीं इस ध्यान के प्रयोग से तो कोई पागल नहीं हो सकता लेकिन इस ध्यान के प्रयोग में पागल पर निकलता है निकलना पागल होना नहीं है पागल होने का मतलब ही जब आप ना निकालना चाहें और निकलने लगे तो समझना कि पागल हो गए जब आपके बस में न रहे और निकल जाए एक आदमी सड़क पर जा रहा है और न रोक सके और हंसने लगे खड़े होगा, तो समझना कि पागल हो गया अब वो लाख कोशिश करे उसके बस के बाहर उसने इतना रोक लिया है कि बस ज्यादा ताकत इकट्ठी हो गई बस को तोड़ के निकल रही, लेकिन यहां हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो स्वेच्छा से वॉल्टरिली हम निकाल रहे हैं इसलिए निकल रहा है और हम जिस क्षण चाहते हैं उसी क्षण रुक जाए जिस क्षण हमने चाह रुका पागलपन का मतलब यह है कि अपने पर नियंत्रण न रह जाए इस ध्यान में तो अपने पर पूरा नियंत्रण दूसरी बात जो लोग पागल होते हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समझने की बुद्धि भी खो जाती हम में से भी कुछ लोग खड़े रह जाते हैं दस पांच दस भी लोगों को खड़े रह जाते हैं वो दूसरों को देखते रहते हैं अब उन्हें पागल मानना चाहिए क्योंकि दूसरे को देखने से कोई भी प्रयोजन नहीं दूसरे को देखने को बड़ी दुनिया पड़ी, यहां आने की कोई भी जरूरत नहीं इतनी दूर की यात्रा दूसरे को देखने के लिए किए हो तो बेकार के और दूसरे को देख के करिएगा क्या क्या फायदा है अपने को देखने की कोशिश करिए लेकिन कुछ लोग अपने से बचने के लिए दूसरे को देखते रहते ये तरकीब एस्केप पलायन दूसरे को देख के वो अपने को बचा रहे हैं कि अपने को न देखना पड़े अब आज दोपहर मौन में मैंने देखा दो चार लोग दूसरों को देखने में लगे ये पागल अच्छी दुनिया होगी तो इनका इलाज होगा अभी इनका इलाज नहीं होता बल्कि हो सकता ये अपने मन में सोच रहे हो कि सारे पागल लोग इकट्ठे हो गए हम एक बुद्धिमान यहां आ हम जरा देख रहे हैं कि कौन कौन पागल है ध्यान रहे पागलों को छोड़ के पागलों को कभी पता नहीं होता कि वो पागल है बस पागलों को छोड़कर सभी को थोड़ा बहुत शक होता है कि हम पागल हैं सिर्फ पागलों को शक नहीं होता कभी अगर आप पागलखाने में जाएं तो एक पागल नहीं कहेगा कह कि मैं पागल हूं देख लें आप पागलखाने में जाकर असल में पागल होने का पहला प्रमाण ये है कि उसको शक कभी नहीं होता कि मैं पागल हूं पागलों को सदा यही शक होता है कि दूसरे पागलों में खलीज जब्रान ने एक छोटी सी घटना लिखी है उसका एक मित्र पागल हो गया मित्र पागल हो गया तो वो दया दिखाने पागलखाने में गया बड़ी ऊंची दीवार के भीतर पागलखाने के बगीचे में उसका मित्र बैठा था वो जाकर उसके पास बैठ गया फिर उसने सोचा कहां से बात शुरू करूं फिर उसने ये कहा कि यहां सब ठीक तो है उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है बाहर बाहर के पागलखाने से जब से बच गए बड़ा आनंद उस पागल ने कहा कि बाहर के पागल खाने से जब से बच गए तब से बड़ा आनंद वो तो, तो बड़ा हैरान हुआ वो आया था सहानुभूति दिखाने उसने उस पागल को गौर से देखा वो पागल उसकी तरफ बड़ी सहानुभूति से देख रहा था उस पागल ने कहा कि तुम भी आ गए क्या भीतर अच्छा किया भगवान करे जिनमें भी बुद्धि भीतर आ जाए बाहर तो सब पागल हो गए पागलों को हर कभी नहीं आता कि वो पागल है उन्हें सदा दूसरों का शक आता रहता है कि वो पागल है बुद्धिमान आदमी पहला शक अपने पर उठाता है कि मेरी स्थिति क्या है इतना जरूर मैं कहता हूं कि ये प्रयोग रेचन का है कथारशिष का है इसलिए इसके द्वारा पागल होने की कोई संभावना नहीं है हाँ इसको न करिए तो पागलपन को बचा लेने की संभावना है एक और मित्र ने पूछा है मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि इस ध्यान के प्रयोग में कभी कभी अल्पतम वस्त्र भी असह हो जाता है तो नग्नता का ध्यान में क्या है स्थान है असल में बहुत गहरे में ध्यान समग्र नग्नता है टोटल नेकेडनेस वस्त्रों की ही नहीं चित्त के वस्त्रों की भी शरीर पर ढके हुए वस्त्रों की नहीं मन पर ढके हुए वस्त्रों की भी ध्यान पूर्ण दिगंबरत्व दिगम्बरत्व लेकिन पहली बार जब ध्यान में भीतर प्रवेश होता है तो शरीर के वस्त्र भी कई कारणों से बाधा बन जाते हैं वो सदा बाधा नहीं रहेंगे लेकिन प्रारंभ में बाधा बन जाते हैं और एक गड़ी ऐसी आती है कि वो रुकावट मालूम पड़ते हैं दो तीन कारणों से एक तो हमने वस्त्र जो पहन रखे हैं वो वस्त्र हमने केवल शरीर को ढांकने के लिए नहीं पहन रखे अगर किसी ने केवल शरीर को ढांकने के लिए वस्त्र पहन रखे तो उसे शायद ध्यान में बाधा ना पड़े वस्त्रों से लेकिन वस्त्र हमने शरीर को ढांकने के लिए ही नहीं पहने वस्त्र ने बहुत और बातों के कारण भी पहने वस्त्र के पहनने में हमारे बहुत तरह के इन्हीबिशंस बहुत तरह की दमित वृत्तियां बहुत तरह के टेबूज छोटे बच्चों को हम नग्न घूमने देते हैं जैसे भी उनकी बुद्धि थोड़ी विकसित हुई हम उन्हें वस्त्रों में ढांकने लगते हैं, असल में नग्न शरीर के साथ हमें कुछ न कुछ दुर्भाव है नग्न शरीर के साथ हमारे मन में कुछ न कुछ अनुचित ख्याल है नग्न शरीर के साथ कहीं ना कहीं हमारे चित्त में काम वासना जुड़ी है। हम अपनी काम वासना को छिपाए फिर रहे हैं अपने वस्त्रों में तो जब चित्त शांत होगा और कामवासना गिरना चाहेगी तब उस वक्त वस्त्र भी फेंकने का मन हो जाएगा और ये बड़े मजे की बात है जिस दिन ध्यान में कोई वस्त्र फेंक देता है उस दिन अचानक पाता है कि जैसे काम वासना से छुटकारा हो गया एकदम मन हल्का हो वस्त्र जो है वो काम वासना के प्रतीक की तरह हमारे ऊपर है इसलिए तो दूसरे को भी नंगा देख के हमको घबराहट होती है अब दूसरा आदमी नंगा है उसको अगर सर्दी लग रही होगी तो उसको लग रही होगी और धूप लग रही होगी तो उसको लग रही होगी आपके ऊपर ऋषान हुए जा रहे हैं आपको परेशानी इसलिए हो रही कि उसकी नग्नता सिर्फ नग्नता नहीं उसकी नग्नता कहीं हमारे गहरे मन में कामवासना की प्रतीक वो हमारे मन की कामवासना मुश्किल में डाल रही है। तो जब आपका मन हल्का होगा तो वासना से वासना के जो प्रतीक वस्त्र हैं, वो गिरना चाहेंगे उस वक्त रोकना ही मत उनको गिर जाने देना उनके गिरते ही मन एक नई गति में प्रवेश कर जाए या तो हम काम को छिपाने के लिए वस्त्र पहने हुए और या फिर हम काम वासना को दिखाने के लिए वस्त्र पहने हुए, हुए इसमें पुरुष और स्त्री के बीच फासला है थोड़ा आमतौर से पुरुष कामवासना को छिपाने के लिए वस्त्र पहने हुए हैं और आमतौर से स्त्रियां काम वासना को, को प्रकट करने के लिए वस्त्र पहने हुए इसलिए पुरुषों का वस्त्र छोड़ना सदा आसान है स्त्रियों का छोड़ना और मुश्किल स्त्रियों के सारे वस्त्र उनके शरीर को छिपाने का काम कम प्रकट करने का काम ज्यादा करते असल में कोई स्त्री वस्त्रों के बिना इतनी सुंदर नहीं होती जितनी वस्त्रों में दिखाई पड़ती है वस्त्रों का सारा उपयोग शरीर को उभारने के लिए किया जा रहा है स्त्री के वस्त्र बहुत ही आक्रामक, एग्रेसिव इसलिए स्त्री को तो और मुश्किल हो जाती है उन्हें छोड़ना लेकिन स्त्री के चित्त में भी क्षण आता है क्षण आता है जब मन उसका निर्भार होता है और जब वो अपने शरीर जब अपने शरीर को दिखाने की वृत्ति से मुक्त होने का क्षण आता है तब उसके वस्त्र गुल सकते हैं नग्नता का अर्थ वस्त्रों के अर्थ से जुड़ा है वस्त्र का आपका जो अर्थ है उससे वितरीत आपकी नग्नता का अर्थ होगा अगर वस्त्र आपके लिए सिर्फ शरीर तो ढांकने का साधन है तब कोई सवाल नहीं है तब ध्यान में आपको वस्त्र गिराने का सवाल नहीं उठेगा लेकिन इतनी ही बात नहीं वस्त्रों के साथ हमारे गहरे भाव जोड़े हमने नग्न शरीर को स्वीकार नहीं किया जबकि नग्न शरीर ही हमारा है चाहे हम कितने ही वस्त्र पहने शरीर नग्न ही है लेकिन नग्न शरीर से हम भयभीत हो गए मैं नहीं कहता हूं कि आप अपनी तरफ से वस्त्रों को छोड़ दें उन मित्र ने यह भी पूछा है कि कोई अपनी तरफ से छोड़कर खड़ा हो जाए तो ये तो अभ्यास हो जाएगा मैं नहीं कहता हूं आप अपनी तरफ से छोड़ दें लेकिन क्षण आ जाता है मन का जब छोड़ने का ख्याल उठे तब चुपचाप गिरा दे और अगर आपको पहले से ही पता है कि आपके चित्र में ध्यान में वो क्षण आता है तो उसकी वजह से बाधा ना डालें ध्यान के पहले ही वस्त्र अलग करके खड़े हो जाए अब मुझे न मालूम कितने मित्रों ने आज ही आके कहा कि बहुत कठिनाई हो जाती वस्त्र को पहनना होता है कि फाड़ को फेंक दे फाड़ के फेंकने से नाहक वस्त्र का नुकसान होगा उसे निकाल के ही रख दें बेहतर और बीच में कठिनाई आए अगर आपको पता चल गया है कि बीच में कठिनाई आती तो पहले ही रख दें उसमें कोई अभ्यास नहीं उसमें सिर्फ समझ अगर गर्मी तेज है तो कोई आदमी वस्त्र निकाल के रख देता है क्योंकि तो उसे मालूम है कि वस्त्र पहनने से गर्मी बारी पड़ जाएगी अगर ध्यान में ऐसी स्थिति आती है तो डरे ना कि क्या वस्त्र अलग कर दे उस वस्त्र के अलग करते ही काम वृत्ति को बहुत बुनियादी अंतर पड़ेगा और भय को भी बहुत आपके भय की वृत्ति भी गिर जाएगी भय भी हूं हम से कि कहीं हम नग्न खड़े हो गए तो क्या होगा कोई क्या कहेगा वस्त्रों के साथ कोई क्या कहेगा ये बहुत जोर से जुड़ा है बाथरूम में तो आप नग्न हो जाते हैं अपने आप को नग्न देखने में आपको कोई ऐतराज नहीं लेकिन कोई दूसरा न देख ले कोई दूसरा क्या कहेगा जिस क्षण वस्त्र गिर जाते हैं उस दिन दूसरे का भय भी गिर जाता है उसी दिशा उस दिन के बाद शायद दूसरा क्या कहेगा ये सवाल ही नहीं उठता दूसरा ही समाप्त हो जाता और हमारे पास वस्त्रों के सिवाय शरीर के पास गिराने को कुछ है भी नहीं ध्यान रहे मन में कुछ गिरे इसके पहले शरीर से गिरना जरूरी हो जाता है वही हमारा द्वार और जो आदमी शरीर की चीज तक गिराने में असमर्थ होता है वो मन की चीज गिराने में बहुत असमर्थ हो जाता है शरीर की चीज गिरते ही मन की चीज गिरने में सहूलियत सुविधा सुगमता सरलता हो जाती है इसलिए मैंने कहा किसी को भी छोड़ना हो वो छोड़ सकता है तो साधना शिविर है ये कोई बाजार नहीं है यहां तो वे लोग इकट्ठे हैं जिनकी अपने में उत्सुकता है और जो कहीं जाना चाहते हैं किसी गहरी यात्रा पर और जिनकी वस्त्रों में उत्सुकता है उन्हें साधना शिविरों में नहीं आना चाहिए उनकी दुनिया ये नहीं है जो उतनी ओसी और व्यर्थ की चीजों में उत्सुक है उनका साधना से कोई संबंध कभी न जुड़ पाएगा साधना से संबंध उनका ही जुड़ पाएगा जो बिल्कुल ही तलवार की धार पर चलने के लिए तैयार इतने साहसी है। बस उनका अन्न बाकी लोगों को साधना में उत्सुकता नहीं लेनी चाहिए वो उनका काम नहीं तैयारी आने दें वक्त आने दें प्रतीक्षा करें जब वो वक्त आ जाए तब एक मित्र ने पूछा है कि शक्ति बात के संबंध में आपकी क्या दृष्टि है आज दोपहर जो लोग मौन में उपस्थित थे उनमें से चार छह इस स्थिति में आ गए थे कि उन पर शक्ति बात हो जाए लेकिन छोटी छोटी बाधाएं बाधा बन जाती शक्तिपात का केवल इतना ही अर्थ है कि हमारे चारों तरफ विराट ऊर्जा फैली हुई है परमात्मा की अनंत शक्ति फैली हुई है किसी क्षण में आप इस भाव दशा में होते हैं कि वो शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर जाए कभी वो सीधी भी प्रवेश कर सकती है लेकिन सीधी प्रवेश करने में शायद आप बहुत मुश्किल में पड़ जाए उसके आघात को शायद समझ पाए न समझ पाए शायद उसके आघात में उन्मक्त हो जाए शायद उसके आघात में आप इतने गबरा जाए कि दोबारा उस द्वार पर न जाए क्योंकि तो विराट है शक्ति और उसका पहला अनुभव बहुत संघातक चोट पहुंचा सकता है पहले अनुभव की वजह से बिजली को छू के कभी देखा होगा अनजाने छू गई होगी पर वो तो कोई बड़ी शक्ति नहीं है बहुत साधारण वोल्टेज का मामला है परमात्मा का वोल्टेज तो अनंत है उसकी शक्ति जब पहली दफा किसी पात्र में उतरती है तो वो। कुछ भी हो सकता है उसके भीतर आंधी तूफान भूकंप उसके भीतर ज्वालामुखी सब कुछ हो सकता है वो शक्ति सीधी भी उतर सकती है लेकिन खतरे उसमें बहुत किए हैं इसलिए सदा आसान पड़ता है ये कि, कि किसी व्यक्ति के माध्यम से वो उतर जाए तब बहुत सरलता हो जाए वो व्यक्ति जिस रेगुलेटर का काम कर पाता है आपके घर में रेगुलेटर लगा हुआ है उसे कितनी बिजली का वोल्टेज घर के भीतर लाना उतना आप ला पाते हैं तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो उस शक्ति को उपलब्ध हुआ हो आपके लिए माध्यम बन सकता है आप अगर तैयार हो तो वो माध्यम से विराट की शक्ति आप में उतर सकती वो उस व्यक्ति की शक्ति नहीं होती शक्ति तो विराट की होती व्यक्ति तो सिर्फ एक माध्यम की तरह बीच में एक बांसुरी की तरह काम में आ जाता है बांसुरी होता है वो सुनने वाले आप होते हैं गाने वाला कोई और होता है ओंठ किसी और के गीत किसी और के बांसुरी किसी और की कान किसी और की, शक्ति बात संभव है और इस संबंध में कल मौन के समय में दो तीन बातें आपको कह दू तो ख्याल रखे तो बजाय समझने के कि क्या है करके ही देखने की वो क्या है जब कल मेरे पास आए तो आपके भीतर जो भी होता हो उसे पूरी शक्ति से होने दी चीख निकलती हो नाचना होता हो चिल्लाना होता हो कूदना होता हो जो भी मेरे पास आते हो उसे पूरी शक्ति से होने दी और जब मैं हाथ आपके सिर पर रखूं तब आपके भीतर जो भी हो रहा हो उसे दबाए ना जरा भी दबा ना उसे पूरा खुल के प्रकट हो जाने तो आप फौरन अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कोई और शक्ति उतर गई ऊपर से कुछ आपके भीतर उतर गया है कुछ आपके भीतर जगह है कुछ ऊपर से उतरा है और दोनों का मिलन हो गया है सबकी बात बड़ी सरल और संभव बात है लेकिन जैसा मैंने कहा कभी छोटी सी बात बाधा बन जाती है। अब आज एक सन्यासी स्वामी क्रियानंद दोपहर को मौन में मेरे पास आए अगर उनके शरीर पर वस्त्र न होते तो शक्तिपात संभव होता वो अटक गया उतनी छोटी सी बात पूरी तैयारी थी बीटर थोड़ी सा अटकाव रह गया जपानी शादी का आय हुई है अगर उसके वस्त्र ना होते शरीर पर शक्तिपात संभव हो जाता वो पूरी तैयार थी बस जरा सी अर्चन और सारी बात रुक गई शक्ति पाठ का अर्थ केवल इतना ही है कि विराट की शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद है हम उससे संबंध जुटा लें अब वो संबंध कई तरह से हो सकता है मकान के ऊपर आपने देखा होगा कि बड़े मकान बनाते हैं मंदिर बनाते हैं गिरजे बनाते हैं तो लोहे की सलाख लगा दे आकाश से बिजली कभी कौन और गिरे तो पूरे मकान को नष्ट न कर दे वो लोहे की तलाक से गुजर के जमीन में नीचे चली जाए पूरी बिजली गिरे तो मकान थूट सकता है वो लोहे की डंडी छोटी सी डंडी बड़ी कीमत नहीं मालूम पड़ती वो मकान को बचा लेते बिजली उसकी रास्ते को पकड़ के जमीन में चली जाती विराट से शक्ति सीधी भी उतर सकती है किसी व्यक्ति के ऊपर लेकिन तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या हो जाए लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर उतरे तो बहुत कुछ सुनिश्चित यात्रा हो जाती उस व्यक्ति की उतनी ही कीमत है जितनी की डंडी की, की कीमत है जो मकान के ऊपर लगा देते हैं इससे ज्यादा कोई कीमत नहीं है उसे धन्यवाद देने की भी, भी जरूरत नहीं है पीछे जाते लेकिन उतनी कीमत है एक और प्रश्न फिर रात्रि को हम एक नया प्रयोग शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे वो तीन दिन रात्रि में चलेगा तो एक सवाल और फिर मैं उस नए प्रयोग के संबंध में दो चार बात आपको कह दूं, फिर हम प्रयोग के लिए बैठे एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान के पहले चरण में ही एक दो मिनट में बिल्कुल थक जाते नहीं थक नहीं चाहते थकने का ख्याल पैदा हो जाता है थकने का ख्याल बड़ी बात है जब आपको लग रहा हो कि बिल्कुल थक गए हैं उसी वक्त कोई एक बंदूक लेके आपके पीछे लग जाएगा मार डालेंगे तब आपको पता चलेगा बिल्कुल नहीं थके मीनों दौड़ते चले जाएंगे थकान का पते नहीं रहेगा क्या हो गया थक गए थे आप एक आदमी बंदूक लेके पीछे लग गया अब आप दौड़ कैसे रहे असल में हमारे भीतर कितनी शक्ति है इसका हमें पता ही नहीं होता छोटी सी शक्ति जो ऊपर होती उसी का हम उपयोग करके जिंदा रहते बस जरा सी थक गई बस हमने सोचा आप तो थक गए अब बात खत्म हो गई जिस वक्त आपको लगे थकान आ गई उस वक्त और ताकत से शुरू करें आप दो मिनट के भीतर पाएंगे थकान चली गई और बड़ी शक्ति भीतर से आ गई थकान का क्षण बहुत कीमती है वो ये बता रहा है कि आप कितनी शक्ति के उपयोग करने के आदि बस इतनी बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा ये आपकी सीमा है आप यहां तक उपयोग करते अब तक आपने दो मिनट में जितनी सांस ली इतनी सांस लेने का काम किया होगा बस वो आदत की सीमा है वहां थक गए मन कहता बस अब आ गई अपनी सीमा आप थक गए अगर दो मिनट सांस लेने में थक जाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे नहीं वो आदत की सीमा है घबराई मत उस वक्त और जोर से ताकत लगा रहे सांस लेने की आप मिनट भर में पाएंगे वो सीमा पार हो गई और नए तन से शक्ति आने शुरू हो गई थकान का क्षण सीमा का क्षण होता है और अगर कोई आदमी अपने थकान के क्षण को पार कर ले तो बहुत हैरान होगा जैसे आपने कभी ख्याल किया होगा रात आप रोज 10 बजे सो जाते तो दस बजे नींद आने लगती लेकिन ग्यारह बजे तक जब जाइए फिर ग्यारह बजे नींद नहीं आती बात क्या हो गई 10 बजे आती थी तो 11 बजे तो और भी आनी चाहिए असल में सीमा पार हो गई आप एक घंटे और जग गए तो जिस शक्ति से आप 10 बजे तक जगते थे वो तो खत्म हो गई लेकिन जिस शक्ति से आप और जग सकते हो वो काम में आनी शुरू हो गई हमारे पास रिजर्वायर है शक्ति का उससे हम कितनी भी शक्ति ले सकते और वो जो शक्ति का स्रोत है हमारे पास वो कभी नहीं चुकता क्योंकि अंततः वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है अनंत जन्मों से सांस ले रहे हैं आप नहीं थके दो मिनट में सांस लेने से थक जाएंगे नहीं थकेंगे जब थकें तब जोर से और कोशिश करें असल में अपनी थकान को स्वीकार न करें अपनी थकान को तोड़ दें उन्हीं मित्रों ने पूछा है कि फिर दिन भर हाथ पैर में दर्द होता है कहीं पीठ में दर्द होता है होगा ही जब दो मिनट में थक जाएंगे तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा नहीं थके मत दो मिनट पूरी ताकत लगाएं तीस मिनट जो पूरी ताकत लगाएगा वो सबसे कम थकेगा ये मेरे रोज के सैकड़ों अनुभव से कह रहा हूं आपसे जो आदमी 30 मिनट पूरी ताकत लगा देगा वो कम से कम थकेगा और अगर सच में पूरी ताकत लगा दी तो 30 मिनट के बाद एकदम हल्का और ताजा हो जाएगा थकेगा नहीं हम थकते हम पूरी ताकत नहीं लगाते एक ताकत भी लगाते हैं और पूरे वक्त भीतर सोचते रहते हैं कहीं थक ना जाए दो ताकत भी लगाते हैं और रोकते भी रहते हैं कि कहीं ज्यादा ना लग जाए बस इसमें सारा उपद्रव हो जाता है अब जैसे आप कहते हैं कि पीठ में दर्द हो जाए किसी के हाथ में दर्द होता है उसका मतलब यह है कि हाथ नाचना चाहता था आपने नाचने नहीं दिया पीठ झुकना चाहती थी आपने झुकने नहीं दी दर्द होगा पैर कूदना चाहते थे आपने कूदने नहीं दिया दर्द होगा अब एक मित्र भी मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि दिन भर रोने रोने सम्मन बना रहता तो मैंने कहा ध्यान में रोए थे उन्होंने नहीं ध्यान में तो रोना आता नहीं अब वो ध्यान में रोना रोके हुए अब दिन भर रोने रोना मन रहेगा नहीं रो ध्यान में फिर दिन में देखे कैसे रोना संभव हो पाए हम रोक रहे हैं कहीं इसलिए अर्चन और अगर इस सब को आप जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही कर रहे हो फिर भी आपको थकान मालूम पड़े तो समझना कि आपके शरीर को किसी तरह के व्यायाम की एक्सरसाइज की आदत नहीं है तीन चार दिन पाँच दिन में वो आदत पड़ जाएगी कोई भी नया व्यायाम शुरू हो तो तीन चार पाँच दिन शरीर थोड़ा दुखेगा वो तीन चार पाँच दिन में ठीक हो जाता है उसकी कोई बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं लेकिन रुके मत उसे दुखने दे दुख और आप करें यह भी पूछा है कि दूसरे चरण में शरीर बिल्कुल अलग मालूम होता है लेकिन शरीर को कुछ होने पर उसकी खबर तुरंत लग जाती है अलग जरूर है लेकिन इसका ही मतलब थोड़ी कि खबर नहीं लगेगी अलग है तब भी खबर लगेगी एक मालूम होता है तब भी खबर लगती है एक मालूम होने पर खबर के लगने में फर्क होता है खबर तो लगती ही जब शरीर अलग मालूम हो रहा है तब अगर भूख लगेगी तो ऐसा लगेगा कि शरीर को भूख लगी और जब शरीर एक मालूम हो रहा है तो ऐसा लगेगा मुझको भूख लगी, लगी। इसमें फर्क है बस और कोई फर्क नहीं होगा शरीर में दर्द हो रहा है तो अगर शरीर अलग है तो ऐसा लगेगा कहीं दूर शरीर में दर्द हो रहा है और मैं जान रहा हूं और अगर आप शरीर के साथ अपने को एक समझ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि मुझे दर्द हो रहा है एकता की भ्रांति में तादाद में आइडेंटिटी में जब आप शरीर के साथ अपने को एक समझते हैं तब आप भोगता बन जाएंगे और जब आप शरीर के साथ अपने को भिन्न देखते हैं ध्यान में तब आप दृष्टता बन जाएंगे बस इतना ही फर्क होगा इससे भयभीत न हो कि शरीर से तो अलग मालूम पड़ रहे हैं फिर शरीर का दर्द क्यों मालूम पड़ रहा है दर्द तो मालूम पड़ना चाहिए आप बेहोश नहीं हैं आप पूरे होश में और मैं चाहता नहीं कि आप बेहोश हो अगर आप बेहोश हो गए तो ध्यान खो गया फिर आप ध्यान में नहीं हैं फिर वो सम्मोहन हो गया हिपमोटिज्म हो गया अगर आप बेहोश हो बहुत से लोगों ऐसा ख्याल है एक मित्र ने पूछा भी कि इसमें और सम्मोहन में क्या फर्क है बस यही फर्क प्रक्रिया बिल्कुल एक यही प्रक्रिया सम्मोहन की है यही प्रक्रिया ध्यान की है दोनों की प्रक्रिया एक है फर्क बहुत गहरा है प्रक्रिया का नहीं फर्क अंतरात्मा का है वो फर्क यह है कि सम्मोहन में निद्रा आ जाएगी सुश्रुप आ जाएगी बेहोशी आ जाएगी और ध्यान में होश और जागरूकता पूरी बनी रहेगी अवेयरनेस पूरी बनी रहेगी अगर आप बेहोश हो जाते हो तो समझना कि आप सम्मोहन में चले गए अगर भीतर होश बना रहता हूं और प्रत्येक चीज का होश बना रहता हूं तो आप समझना कि आप ध्यान में जो लोग नहीं जानते वो बेचारे इसको सम्मोहन कह देंगे देखकर वो कह देंगे सम्मोहन हो गया सम्मोहन के और ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल एक है सम्मोहन सुसुप्ति में जाने की विधि है ध्यान समाधि में जाने की विधि है ऐसे ही जैसे एक घर में सीढ़ियां लगी हुई उन सीढ़ियों से हम चाहें तो नीचे तलघड़े में चले जाएं वही सीढ़ियां हैं और उन्ही सीढ़ियों से हम चाहे तो घर की छत पर छप्पर पे चले जाएं वही सीढ़ियां हैं सीढ़ियों को देख के कोई कहेगा कि कहां तलघरे में जा रहे हो जिसने तलघराई जाना है हो ऊपर चढ़ते हुए आदमी को भी देख के कहेगा कि सीढ़ियों पे जा रहे हो तलघरे में जा रहे हो वो आदमी कहेगा कि सीढ़िया तो वही है लेकिन रुख अलग है पीठ अलग है जब तलघरे में जाते हैं तब तलघरे की तरफ मुंह होता है और जब छत की तरफ जाते हैं तब तलघरे की तरफ पीठ होती बस इतनी फर्क है सीढ़ियां तो वही है सम्मोहन की और ध्यान की सीढ़ियां एक ही है सम्मोहन नीचे उतारता है अनकॉन्शस में अचेतन में सुसुप्ति में मूर्छा में और ध्यान ध्यान ऊपर ले जाता है सुपर में अति चेतन में जागृति में बहोश में अगर कोई व्यक्ति पूरे रूप से सम्मोहित हो जाए तो प्रकृति का हिस्सा हो जाता है और पूरे रूप से ध्यानस्थ हो जाए तो परमात्मा का हिस्सा हो जाता है लेकिन प्रक्रिया और सीढ़ियां बिल्कुल एक है और जो सवाल रह गए वो मैं कल बात करूंगा अब हम रात्रि के प्रयोग को थोड़ा सा समझ लें और फिर हम इस प्रयोग को करें दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ये प्रयोग साक्षी का है इसके दो तीन छोटे से चरण बाकी तो ध्यान की स्थिति बनेगी लेकिन दो तीन बातें एक तो 40 मिनट तक ध्यान में हम आंख बंद रखने का प्रयोग करते हैं इसमें हम आंख खुली रखने का प्रयोग करेंगे 40 मिनट तक आप अपनी तरफ से आंख बंद करना ही नहीं जलने लगे आंसू बहने लगे पलक भारी पत्थर की तरह हो जाए तब तक आप रोकना रोकना रोकना आप आंख बंद करना ही मत हाँ आंख बंद ही हो जाए और आप रोक ही ना सकें आप रोकते ही रहें आंख बंद हो जाए तब बात दूसरी लेकिन तो आप बंद मत करना आप खोले ही रखना खोले ही रखना खोले ही रखना और मेरी तरफ देखना आप आपस में किसी को देखना ही मत मेरी तरफ देखते रहना और पूरी आंख खोल के इस बीच आपके शरीर को जो कुछ भी हो होने देना अगर चिल्लाने लगे चिल्लाने देना रोने लगे रोने देना हंसने लगे हंसने देना खड़ा हो जाए नाचने लगे नाचने देना जो कुछ शरीर को हो होने देना आप एक ही ध्यान रखना कि मेरी तरफ आंख हो और 40 मिनट तक आंख बंद नहीं करनी दूसरे को आपको नहीं देखना आपको ढूल जाना इस हाल में कोई और है बस मैं हूं और आप है मैं कोई सूचना नहीं दूंगा बस मैं यहां बैठा हूं आप मुझे देखते रहेंगे और जो कुछ आपको होगा उसे होने देना है बहुत कुछ होगा उसे होने देना है अगर आंख अपने से बंद हो जाए तो हो जाएगी फिर भी जो कुछ होगा उसे होने देना है कोई लोग सिर्फ सुनने चले आए हों तो वो कृपा करके बाहर चले जाए यहां कोई भी आदमी बिना प्रयोग के नहीं बैठ सकेगा जिस आदमी ने भी यहाँ वहां देखना हो वो अभी बाहर हो जाए जिसको प्रयोग ना करना हो वो बाहर हो जाए उसकी मौजूदगी बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है उसके लिए तो होती है दूसरों के लिए होती है, यहाँ का सारा वातावरण खराब हो जाता है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है प्रकाश जला दिया जाए जिन मित्रों को बाहर जाना है वे बिल्कुल चुपचाप उसमें कोई संकोच न करे की कोई क्या कहेगा आप किस बाहर चले जाए आज सुबह ध्यान में तीन सज्जन बीच में खड़े होकर बात कर रहे थे बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है मैं बीच में उनको कहूँ ये भी कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है आप चुपचाप बाहर चले जाएं जो सुनने आए थे वो चले जाए